सीएईटी एनसीईआरटी -E -E द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला कविता मंजरी इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कविता ध्वनि मित्रों कविता मंजरी श्रृंखला में आपका स्वागत है कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के छायावादी कवियों की रचनाएं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 मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको हे मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत मित्रों प्रायः यौवन या युवावस्था की तुलना वसंत ऋतु से की जाती है और कवि निराला ने भी इस छोटी और सुंदर कविता में इनकी समानता करते हुए प्रकृति और शारीरिक अवस्था का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है ये दोनों ही अवस्थाएं वसंत ऋतु एवं यौवन या प्रकृति अथवा शरीर के सौंदर्य के आकर्षण को दर्शाती हैं मित्रों अभी आपने इस कविता को सुना इस कविता के भाव से संबंधित किसी और कविता की रचना कीजिए अभी आपने सुना यह कार्यक्रम विषय संयोजन और वाचन आलेख रविंद्र कुमार कविता वाचन राजेंद्र चुग निवेदन सुचित्रा गुप्ता भन्यांकन बटी लैंगलिंगलो शानू मुक्सीम और सरोज महापात्रा निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी Dvani Sampadhan, Nirmand, Evam Nirdeshan, Ajit Horo, Tathà Prasthutit, CIET, NCERT, Nei Dillis.